संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व वानप्रस्थ धर्म का वर्णन पार्वती ने कहा भगवान व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में झरनों के आसपास के कुंजों में पर्वतों पर वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थानों में निवास करते हैं वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को श्रवण करना चाहता हूँ महेश्वर ने कहा देवी तुम सावधान होकर वान प्रथि के धर्म सुनो उन्हें दिन में तीन बार स्नान देवताओं और पितरों का पूजन अग्निहोत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए वान प्रथि को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगुदी और रेड़ी के तेल का उपयोग करना उचित है वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीर से बैठे और वीर स्थान जहाँ भीरु मनुष्य को रहने की हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगल में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना वर्षा काल में खुले मैदान में सोना और ग्रीष्म ऋतु में पंचाग का सेवन करना चाहिए वे वायु अथवा जल पीकर रहे सेवार का भोजन करें, पत्थर से अन्न या फल को कूच कर खाए अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करे समाल के नियम में से रहे अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके न रखें। चीर वलकल और मृगशाला ये ही उनके वस्त्र होने चाहिए उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक आदि स्थानों में यात्रा करनी चाहिए वानप्रस्थी को सदा वन वन वन में में में ही ही ही रहना, ठहरना वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए ओम पंचय का सेवन पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान अष्टका यज्ञ, यज्ञ दर्श, आदि याग और का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। स्त्री समागम, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं ही उनका पात्र है वे सदा आहवनीय, आदि त्रिविध अग्नियो की ही लगे रहते हैं हैं। हैं। और नित्य सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार से रहने वाले वे वे संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का परिचर्याश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं अतः महान पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं देवी वान का नियम पालन करने वाले इन तपस्या में कुछ तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुड़ा कर गेवे वस्त्र पहनते हैं उनका कोई एक स्थान नहीं होता किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते प्रतिदिन अग्नि में आहूति डालते ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते समाधि लगाते सन्मार्ग पर चलते और शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं पहले जो वनवासियों के धर्म बता आए हैं उन सब का यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं वे उसके साथ ही इंद्र से पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म धर्म के पालन करने का का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामना बस किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अभदान कर देता है उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता सबके साथ सरलता का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियों को आत्मभाव से देखता है वही धर्म का फल पाता है चार उदों में निष्णात होना और सब जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना ये दोनों एक समान समझे जाते हैं बल्कि सरलता का बर्ताव ही विशेष फल देने वाला है सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है जो सरल बर्ताव से प्रेम रखता है वह देवताओं के समीप निवास करता है इसलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो उसे सरलता सरलतापूर्वक बर्ताव से युक्त होना चाहिए क्षमाशील जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाले धार्मिक भाव से युक्त हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है जो पुरुष आलस्य रहित धर्मात्मा सन्मार्गामी सर चरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है